कह सुखद रामये को मंगल मोद मोल मगयू कही विधि अब चल रघुराव कहु समुझी सोई करिय उपाओ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 विचार कर कहो वही उपाय किया जाए मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई वाड़ी सब ने आदरपूर्वक सुनी पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े भाल बंस भय भोप घनेरे रे अधिक एक, एक बड़ेरे जन्म हेतु सब कह पितु माता कर्म करम शुभा विधाता देता दुख सजय सकल कल्याण अश आशीष जग जाना गुसाई इसको तारिते और कहा में एक से एक से से अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों को कर्मों का फल विधाता देते हैं आपके आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सजा देती है यह जगत जानता है हे स्वामी आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया आपने जो टेक टेक दी जो निश्चय कर दिया उसे कौन टाल सकता है मुझे सो सब गुरु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 तात बात पूरा राम कृपाही राम विमुख सिधि सपन हु नाहिचतात कहत बुद्ध सर बस जाता तुम कानन गवन हो दो भाई हिर लखन सियर रघुराई सुन सुबचन हर से दो भ्राता प्रमोद पूरन गाता। वे बोले, हे प्रमोद परि पूर् राम जी की कृपा से ही राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती हे तात मैं एक बात कहने में सुख चाहता हूँ बुद्धिमान लोग सर्वस्य जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं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 बहुत लाभ लोगन सम दुख सुख सबरो वही रानी भरत मुनि जीवन मत दीन है। कानन लोगो यही ते अधिक नमो नो उनके मन प्रसन्न हो गए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 वह करने से जगत भर के जीवों को उनके इच्छित वस्तु देने का फल होगा चौदह वर्ष की कोई अवधि नहीं मैं जन्म भर वन में वास करूँगा मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है अंतर जा मेरा मुशिया तुम सर्वज्ञ सुजान जो फुर कहो तो नाथ निज श्री रामचंद्र जी और जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ अपने वचनों को प्रमाण कीजिए उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए